अष्टावक्र गीता इक्कीसवा प्रकरण अष्टावक्र गीता के प्रकरणों के नाम और उनकी श्लोक संख्या सत्यात्मानुभावोल्लास उपदेश चतुर्दश इस इक्कीसवें प्रकरण में ग्रंथ की श्लोक संख्या और विषय दिखाए गए हैं। उपदेश नामक प्रथम प्रकरण में बीस श्लोक हैं, शिष्योक्त आत्मानुभव नामक द्वितीय प्रकरण में पच्चीस श्लोक है आक्षेपोपदेश नामक तृतीय प्रकरण में चौदाह श्लोक है पंचकम सन्दमोक्षे चतुष्ट शिष्यानुभव नामक चतुर्थ प्रकरण में छः श्लोक हैं लय नामक पंचम प्रकरण में चार श्लोक हैं गुरुपदेश नामक षष्ठ प्रकरण में भी चार श्लोक हैं शिष्याभव नामक सप्तम प्रकरण में पाँच श्लोक हैं बंद मोक्ष नामक अष्टम प्रकरण में चार श्लोक हैं निर्वेदोपे ज्ञान एवमेवाष्टक भवेद ये शांत निर्वेद नामक नवम प्रकरण में आठ श्लोक हैं उपसम नामक दसम प्रकरण में आठ श्लोक हैं ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण में आठ श्लोक हैं एवं एवाष्टक नामक द्वादश प्रकरण में आठ श्लोक हैं यथा सुख नामक त्रयोदश प्रकरण में सात श्लोक हैं शांति चतुष्थ नामक चतुर्दश प्रकरण में चार श्लोक हैं तत्वरूपेच नामक पंचम दस प्रकरण में बीस श्लोक है ज्ञानोपदेश नामक षोड़श प्रकरण में दस श्लोक है तत्वस्वरूप नामक सप्तश प्रकरण में बीस श्लोक है सम नामक अष्ट प्रकरण में सौ श्लोक हैं अष्टात्मश्रात जीव मुक्त चतुर्दश सख्यां तत परम विशंते मित्खंड श्लोक अवधूता श्लोका सख्या क्रमा आत्म आत्मविश्रांति नामक उन्नीसवें प्रकरण में 8 श्लोक हैं जीवन मुक्ति नामक विंशतिक प्रकरण में 14 श्लोक हैं और संख्या क्रम विज्ञान नामक एक विंशतिक प्रकरण में 6 श्लोक हैं इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ में 21 प्रकरण और 303 श्लोक हैं इस प्रकार अवधूत का अनुभव रूप जो अष्टावक्र गीता है उसके श्लोकों की संख्या का क्रम बताया है इतिमद्र मुड़ी विरचिता ब्रह्म विद्या क्रम विज्ञावशति प्रकरण समाप्त अष्ट्र गीता संपूर्ण